त्रविदर्ष अध्याय अठारहवें श्लोक तक कुछ विचार हो गया था अरे उन्नीसव श्लोक के ऊपर उपतरण देते हैं सत्रह बार अच्छा अच्छा ठीक है पितों भी गय से अस्तित्व इस हेतु तो से भी आगे हेतु तय गेह जो स्वरूप है परमात्मा है उसका अस्तित्व है एक अलग बात है क्यों वो ज्योति ज्योति है आदित्यादि जो ज्योति है उनके भी ज्योति है उसी के प्रकाश से प्रकाशित होकर के आदित्यादि योग पर प्रकाश करते हैं आदित्य है चंद्र है अग्नि है इत्यादि व्यदितादि किंच इत्यादि किंच सर्वत्र विद्यमान सत्य रूप सेमस्तगी पूर्वाज एक आता था सर्वत्र है विद्यमान होता भी यदि उपलब्धि नहीं होती हो सर्वत्र है उपलब्धि नहीं होती हो तो स्थिति में हो गया नहीं है तम है अधेरा है तो कहा नए ज्योति से हम लोग ज्योति ज्योति वक्त भी ज्योति है तरक्शंका अन्य हेतु देना चाहते थे चिंचा करके उसकी करने के लिए शंका किया सर्वत्र इत्यादि पूर्वक शंका की थी सर्वत्र विद्या उपलब्ध थे यदि सर्वत्र है वो जय पदार्थ जिसकी चर्चा चल रही और उपलब्धि नहीं होती वो हो। तब है अधेरा है वो का आ गई थी वही था तो सिद्धांत बोलेंगे नहीं करके बोलेंगे न तब वो मंतव्य मित्य था इत्यास सिद्धांत बोल रहा करके बोलते वो तब नहीं समझ रहा उसको अधेरा नहीं समझ रहा कहा न करके सिद्धांत ने कहा था नहा किमतर ही पूर्व पक्ष पूछा क्या है अंधेरा नहीं तो सर्वत्र विद्यमान है उपलब्धि नहीं बोलते हो उपलब्ध नहीं होता कहते हो तो अंधेरा होगा तो कहते नहीं किमतर ही दस रूपम यदि पृछति करके पूछा पूर्वादि ने उसका स्वरूप क्या है फिर यदि तम नहीं है तो सर्वत्र विद्यमान है उपलब्ध नहीं होता बोल रहे फिर क्या है उसका स्वरूप उसका उत्तर यही ज्योतिषाम ज्योतिष तमसा परमुचते ज्ञान ज्ञानगम्यमृति सर्वश्रेष्ठ है उसका स्वरूप ऐसा है सूर्यादीना बुद्धियादीना च प्रकाशक अस्ति ज्यय ब्रह्म बुद्धि जड़ है और सूर्य भी जड़ है सूर्यचंद्रादि भी जड़ है यदि उसका प्रकाश नहीं मिले तो ये किसी वस्तु को प्रकाश नहीं करते बुद्धि के द्वारा वस्तु प्रकाशित होता है ये अमूक वस्तु है ज्ञाना जाता है अज्ञान विशेष वस्तु को जानकारी बुद्धि से होना बुद्धि जब उस परम चेतन से प्रकाशित होगी उस स्थिति में वस्तु का ज्ञान होगा आदित्यादि प्रकाश से भौतिक वस्तु का ज्ञान होता है और इनका होता है अज्ञात का मानी वो अंधेरे में छाया हुआ वस्तु जो होगा अंधकार में पड़ा हुआ वस्तु का ज्ञान आदित्यादि प्रकाश से देखा जाता है और अज्ञान के कारण अमुक वस्तु को मैंने जानता हूँ प्रकाश है आदि इत्यादि प्रकाश है होने पर भी नहीं जानता इसको मैंने जानता हूँ कहता है उस स्थिति में क्या मानना पड़ेगा बुद्धि बुद्धि का प्रकाशक आत्मा को मानना पड़ेगा क्यों बुद्धि जड़ है यदि बुद्धि आत्मा से प्रकाशित नहीं होती हो तो वस्तु को प्रकाश नहीं की अमुक वस्तु तो है पहचान नहीं करा सकती पहचान करा रही है यही यह बुद्ध यह है, है बुद्धि आदि का प्रकाशक यह स्थिति में बुद्धि का प्रकाशक मन का प्रकाशक इंद्रियों का प्रकाशक सबका प्रकाशक है कहना है सूर्य सूर्यादि नाम आदि नाम तो प्रकाश करता दोनों के प्रकाश है सूर्यादि बाह्य ज्योति है और आदि भीतर जानने वाले हैं ये सब का प्रकाशक होने से अस्ति गैम ब्रह्म वो गै ब्रह्म है जो गैम प्रभुशाम यज्ञाप तो आप बसुपति कहा था वो ब्रह्म है एक ज्योतिषाम ज्योति इत्यादि सब मुझे कहा था ठीक है वो तदेव गई थी वो ज्योति होगी ज्योति हो को यहां सिद्ध करते आ आत् इत्यादि आत्मा इत्यादि सबसे कहा हुआ है चैतन्य ज्योतिषा युद्धानी ही ज्योतिंशी ये कहा आदित्यादि जितने भी प्रकाश है ना ज्योतिषी पर प्रकाश जितने प्रकाश है सब आत्मा चैतन्य ज्योति के द्वारा युद्ध हुए हैं प्रकाशित हुए हैं तभी अन्य को प्रकाशित कर, प्रकाश कर पा रहे हैं सब ये कहा तत्र त्र श्रुतिद्वयम प्रमाण इस विश्व दो श्रुति के एना का है न सूर्यस्तपति तेजसा युद्ध कह जिस तेज के द्वारा प्रकाशित होकर के सूर्य तपाता तप है संसार को प्रकाश करता है एक श्रुति यह है दूसरी श्रुति है तस् भाषा तूर्यो भाति त्रताक नियमा विद्युतों कतो यमग्नि तमस्य भात अनुभाषाद विभा ऐसा कहा गया है, है। भाषा के के सब, सब प्रकाशित तो तो होते प्रकाश के द्वारा आदित्यदि ज्योति हो चाहे बुद्ध आदि हो सब इनका प्रकाश कोई होता है उनसे प्रकाशित हुए कोई पशु प्रकाश नहीं कर सकता आदित्य आदि हो चाहे बुद्धि आदि बुद्धि से जाना जाता है आदित्य के द्वारा भौतिक ज्योति के द्वारा जाना जाता है तो दोनों का साधन रूप से वही होता है आत्मा होता है कारण उसे ठीक हाँ है वह कहते हैं उगते अर्थ वाक्यशेषमें आगे बाक्य शेष है स्मृत है इसी में भगवद गीता का वाक्य शेषा है यदा आदित्य गतम तेज आदि इसी पंचदश जाना है यह है क्या वाक्यशेष भी है एक स्मृत स्मृति भगवद्गीता यदा तथ्य ग्येयश अतमस्वे ज्ञ तम नई सिद्ध प्रकाशक मान लिया पूर्वादी बोल रहा है जो ज्ञ्य परमात्मा है अतमस्तत्व जड़ न होने पर भी अधेरा न होने पर भी जेय पदार्थ आपका तमस्पृठत्मासंग उत्तम माने उस माया को प्रवि, प्रविष्ट तो किया है ना प्रवेश किया उसने मान उसका साथ पर्स है अशुद्ध है ये पूर्वादि कहना चाहता है फिर क्या तमसा परम इत्यादि का तमसाह परम उच्चत तमने पर में पर है तमसे पर है उत्कृष्ट है और तो तमने ज्ञान ने ये माया ने माया के साथ संपर्क ही नहीं होता अधैर्य के साथ कभी सूर्य का संपर्क हो ही नहीं सकता विरोधी है इस प्रकार यहां भी ऐसा ही है माया अधेरा का काम करने वाली है अच्छा का है और वो प्रकाश करने वाला है दोनों तो का एक साथ कैसे कैसे होगा कैसे हो सकता है नहीं हो सकता परम क्षत कहा था उत्तरार्ध से तात्पर्य आह आगे उत्तरार्थ बताना है क्या है ज्ञानम ज्ञेम ज्ञान गम्यम हृदय श्लोक का उत्तरार्थ भाग वही है तात्पर्य बताते हैं कहा ज्ञानाधिर ज्ञानाधिर संपादन विद्या ज्ञान आदि अर्जन करने तो सरल नहीं है इसलिए प्राप्त हो अवसादस्य किसी के मन में शिथिलता आ जाए नहीं हमारी बस की नहीं है ज्ञान अर्जन करना ये विषयों को अलग करना क्षेत्र को अलग करना क्षेत्र जो को अलग करना उसके साधन अमानित्व अर्जन करना ये हमारी बस की बात नहीं है तो शिथिलता आने की संभावना है इसलिए कहते हैं ज्ञानाधिर दुशप दुषसंपादन बुद्धिया ये प्राप्त करना बड़े मुश्किल है दुखे न संपादित शक्य थे दुष्पावन बड़ी मुश्किल से प्राप्त करने योग्य है ऐसा मान करके प्राप्तो अवसादस्य प्राप्त होने पर अवसाद प्राप्त हो गया खिन्नता आ गई जीवन में किसी के मन में ऐसा होने पर उत्तम मनार्थम उसको ऊपर करके उठाने के लिए आह इसके लिए श्रुति भगवान बोलते हैं ज्ञान माने अमानित्यवादी सरल है कोई साधन कठिन नहीं ज्ञान माने गया अमानित्व आदि को लेना है तीन प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं क्षेत्र क्षेत्र के दौरों का ज्ञान ज्ञान माने गया है अमानित साधन से होना ज्ञान को है अमानित्व साधन करना है ज्ञान करने की वस्तु नहीं होने की वस्तु है अमानित्व आदि साधन यदि अपनाया होगा बीस साधन जो बताया उसको ज्ञान होगा नहीं तो ज्ञान नहीं हो सकता है ज्ञान मैंने अमानित्व तो आदि कहा था ज्ञम माने ज्ञ क्या ज्ञानम ज्ञम ज्ञ क्या है फिर ये, ये तत्त प्रभुक्ष्यामी के द्वारा तो कहा ज्ञेय ज्ञ वही है ज्ञम ये तत्त प्रभुश्यामी यज्ञात अमृत जिसको प्राप्त करके अमृत को प्राप्त कर जिसको कर ज्ञा को जानकर कर परम ब्रह्म मान सत्य ना सत्य ज्ञाय वही और ज्ञान माने अमानित्व आदि को लिया ज्ञानम ज्ञम और ज्ञानम ज्ञम ज्ञान ज्ञानगम्य फल मोक्ष ज्ञान के द्वारा प्राप्त होगा उस ज्ञान का ज्ञान हो गया परमात्मा का ज्ञान हो गया अपने स्वरूप को परमात्मा हाँ भाव से समझा जिसने ज्ञाधि से पृथक करेगा प्रकृति अंश से अलग पृथक करेगा तो अपना स्वरूप वही होता है परमात्मा ही होता है उस तरह समझना होगा क्या फल होगा मोक्ष फल होगा संसार की निवृत्ति जन्मवर्ण के चक्र की निवृत्ति ये फल है ज्ञानगम्य का अर्थ वही है कहा में कहते हैं उत्तम मन मन उद्दीपन मन ऊपर उठाना जो ज्ञान आदि प्राप्त करना दुष दुषसंपादन है बड़े मुश्किल है ज्ञान क्षेत्र को समझना कठिन है करके किसी की शिथिलता ना आ जाए अपसाद ना हो जाए मन में खिन्नता ना आ जाए उसके लिए उत्तम मन मन क्या है उद्दीपन करना ऊपर उठाने के लिए कहते हैं प्रकटीकरण इतिहास प्रकट करना ज्ञानम अमानित्व आदि कर्णव्यत्पत्तिया किसी ऐसा ज्ञान मानी ज्ञान का अर्थ है तो ज्ञानित ज्ञान जो जाना जाता है वो वो ज्ञान कहा जाता है ये ज्ञान के साधन को ज्ञान बोल रहे हैं अमानित्व आदि के द्वारा ज्ञान होगा ये बीस धर्म जिसके पास गुण विष गुण आएंगे तो वो ज्ञान होगा जब तक वो धर्म नहीं है तब तक ज्ञान नहीं बना अमानित्व अधम्भित्व आदि ये सारे देहा अभिमान को लेकर के होता है मानित्व दम्भित्व आदि देह बुद्धि से पृथक हुआ हो तभी अमानित्ववादी आ सकते हैं नहीं तो नहीं आ सकता यह कारण व्युत्पत्ति से ज्ञान कहा उनको ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम जिसके द्वारा जाना जाता है उस परम वस्तु को जाना जाता है जिसके द्वारा उसको ज्ञान कहा लुट प्रत्यय कारण कारक में है ज्ञानम में आया हुआ लूट प्रत्यय ज्ञानम ज्ञेय ज्ञान में आया हुए ज्ञान शब्द यहां कारण कारक में लूट प्रत्यय हुआ है यहां भाव में नहीं है ये कहना चाहते हैं ज्ञानगम्यम ज्ञेयम पुनवृत्ति में संज्ञा उक्तम ज्ञयम ज्ञानगम्यम ज्यय ज्ञानगम्यम का अर्थ ज्ञेय कह दिया ज्ञान के द्वारा जाना जाता ग्ञ तो वो ग्यय को पहले बोल दिया फिर ग्यय को भी स्वरूप है ज्ञान गम्य का स्वरूप ज्ञेय होगा पुनरवुक्ति होगी दोनों ज्ञेय हो गए ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम गय शब्द से एक कथन हो गया उसके बाद फिर ज्ञान के द्वारा ज्ञान के द्वारा जानना कौन हो को जानना पुनर्ुक्ति एक ही ग्यय को दो प्रकार से बोलना गेय शब्द से बोलना ज्ञानगम्य शब्द से बोला पुनर्वृत्ति ये सं है शंका करवा करके उत्तम ज्ञेम कहा इसलिए शंकित उक उत्तम ज्ञम ज्ञ गे का अर्थ क्या करते भाष्यकार ज्ञेम एवं ज्ञानम ज्ञानगमय व्ययम एवं ज्ञानम सत ज्ञान फलम ज्ञान ज्ञानगमय में ये है ज्ञान ज्ञेय एवं जो ज्ञ है ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता वही वस्तु ज्ञान का फल हो जाता आखिर में पहले तो ज्ञान से जाना गया जानने पर मोक्षल वही हो जाता है ये कहना है ज्ञानगम एवं जो ग्यय है वो जो ग्यय शब्द से कहा वही ज्ञातम शब्द जब ज्ञात हो जाता है वो ग्यय जब ज्ञात होगा तो क्या होगा वहां ज्ञान फलम उसी को ज्ञानगम्य कहा जाता है ज्ञ कोई भी विषय स्थिति में ज्ञानगम्य कहा जाता है ज्ञात होने पर अज्ञात जब तक रहेगा तो ग्यय बनेगा जानने योग्य होगा और ज्ञान जाना जाता है जब ज्ञान का फल हो जाएगा मोक्ष हो जाएगा स्वरूप फल पर वही होगा यही कहना है कहते हैं उक्त रहस्य ज्ञान ज्ञानगम्य तीन बात है ज्ञानम ज्ञम ज्ञानगम्य तीन बात उक्त रहस्य पूर्व कहा गया तीनों का बुद्धिस्तया प्राकट्यम प्रकटित कर बुद्धि में स्थित करके प्रकट करते सामने दिखाते हैं, तदे तत्व भाष्य बोलते वही यह तत्व तो सान्निध्य के भाषिक होता है बुद्धि में सान्निध्य बुद्� है बाहर सान्निध्य रहे ज्ञा पदार्थ बुद्धि में सानिध्य है यह तत्त शब्द ही बोलता है तदत इत्यादि कहा था वो तीनों के तीनों ज्ञान के ज्ञानगम्य हृदय मन बुद्धौ सर्वस्व प्राणिजात से विशिष्ट मैं विशिष्ट प्राणी मात्र के हृदय में मेरे बुद्धि में हृदय बुद्धि में स्थित है यही है इसलिए एक शब्द ही लेना है सानिधि का बात कर दिया बुद्धि में सानिध्य है तत्र अनुभव हम को अनुभव दिखाते हैं अपना अनुभव में जो उतरा हुए दिखाते हैं तत्री वही त्रयम विभाग में वही बुद्धि में ही तीनों विभाग पर प्रकाशित होते हैं तीनों की प्राप्ति होती है ज्ञान का भी ज्ञेय का भी ज्ञानगम्य का भी अहम ब्रह्मास्म बुद्धि की वही नहीं होनी और ब्रह्मात्मा का जाने के ज्ञान भी वही होनी बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति भी वही होनी है और मैं ब्रह्म हुई वृत्ति भी वही बननी है फल भी वही होनी है मोक्ष का अनुभव करना बुद्धि में ही है जीवन मुक्ति अवस्था में मोक्ष का अनुभव होगा अभी बद्ध अवस्था का अनुभव है बुद्धि बुद्धिमय है बुद्धि के मान्यता है एक इसने कहा तत्र ही वही मानी बुद्ध ही उसी बुद्धि में ही त्रयम विभाग ज्ञान ज्ञेय और ज्ञानगम तीनों वहीं पर प्राप्ति होते हैं तीनों की प्राप्ति वही है बुद्धिमय है साधन में बुद्धि अमानित्वादि धर्म भी बुद्धि में लाना है बुद्धि में नामना है और उसके द्वारा होने वाला ज्ञान भी ब्रह्माकार प्रति भी ज्ञान बुद्धि में भी होनी है जैसे मनुष्यकार मनसेर, बुद्धि है तजन्य जो, जो फल ज्ञान ज्ञानजन्य जो हो फल होगा मोक्ष वो भी बुद्धि में कृत कृतता का अनुभव क्या होना है जो कुछ करना कर लिया जो पाना पा लिया अवशेष नहीं ऐसा अनुभव होना बुद्धि में होना है तीनों वही है हृदय सर्वस्व विष्णु विशेषण स्थित कहा विशेष रूप सभी प्राणी मात्र के हृदय स्थित हैं ज्ञान भी ज्ञ भी ज्ञान गम्य भी अंक कहते हैं संपूर्ण गीता हो चाहे उपनिषद हो तत्वशी यह तत्व और तुम पदार्थ की शुद्धि माने पदार्थ ज्ञान और बाकी अर्थ ज्ञान के लिए प्रयुक्त होते हैं दोनों प्रत्येक पद का क्या अर्थ है दोनों मिलने के बाद वाक्य में क्या अर्थ निकलता है इसी के लिए होते हैं पदार्थ की शुद्धि करने तत्पद तो शुद्ध ही है तोमपद को शुद्ध करना है तोमपद का जो अर्थ है जीव जिसको बोल रहा है जीवत्व तो जिस कारण से प्राप्त हुआ है उसी को शुद्धि करके प्रबल रूप में प्राप्त कराना है साधन के द्वारा यही है कई कहते हैं तोमर्थ शुद्धि अर्थ हम जो तत्वपशी में आया हो तोमपद का अर्थ होता है तोम वही हो बोलता है जो वाक्य ऐसा महावाक्य बोलता है तोमपद की शुद्धि के लिए जो तत्वपी में है उसकी शुद्धि के लिए स्वीकारम क्षेत्रम विकार के सहित क्षेत्र का वर्णन कर दिया कहां से कहां तक महाभूत आने बुद्धि हो बुद्धि रभुक्त यदि इंद्रिया तस ही कम का का। से पंच चंद्रिय गोचरा इच्छा दिवस सुखम दुखम संगात चेतना धृति ये तत् क्षेत्र से मैं स्वीकार उदाहरण क्षेत्र का स्वरूप कम विकार के सहित बता दिया मैं पंच महाभूत मैं कारण रूप बैठे विकार सारा फूलभूत जितना भी है विकार में है चाहे इंद्रिय हो मन बुद्धि आदि विकार है उसका परिणाम है शरीर परिणाम है बाह्य पिछे परिणाम है जो तो विकार में आते हैं सब पंचभूत मान प्रकृति के रूप लेते हैं अपन अपंजकृत वाला अवस्था के यही कहना है तोमर्थ शुद्धि अर्थम स्वीकार विकार सहित स्वीकार विकार के सहित क्षेत्र का कथन हो गया कहना जाते हैं क्षेत्रम और पदवाक्यार्थ विवेक साधन हम विकार सहित तोमर के लिए विकार के क्षेत्र के कहने के लिए के साधन बनेगा किसका साधन तत्वसी माए तत्व दो पद है पद है और वाक्यार्थ ज्ञान होगा क्या हम ब्रह्मास्त्र ज्ञान होगा वो सुनने पर पद पर वाक्यार्थ पद और वाक्य वाक्यार्थ ज्ञान है पदार्थ ज्ञान कारण जब तक, तक एक एक शब्द का ज्ञान नहीं होगा तब तक पद समूह का ज्ञान नहीं हो सकता पदसमूह को वाक्य बोला जाता है पद पद का ज्ञान और वाक्य अर्थ ज्ञान ये साधन है चमानदि करें स्वीकार क्षेत्र का यहां जानकारी दिया और पदवा क्या विवेक का साधन पदवा के द्वारा जो जीवात्मा परमात्मा का विवेक कर रहा है मानी शरीरादि से पृथक करना है माया से पृथक करना है या शरीर आदि से अंतकर से पृथक करना है इसका साधन चा, साधन से अमानितदि अमानित्यवादि जब तक नहीं है विवेक का अनुमान संभव नहीं है बीस गुण बताए हुए हैं पूर्व में अमानितम अध्य तुम आदि ये साधन तत्पदार्थ शुद्धम च तत्पदार्थ शुद्ध है यह सिद्ध करना है शुद्धम च तदभाव उक्त्यर्थ उगतवा ये तेत्र ज्ञानमस हो सम मद्ञाया मदभावाय उपदित कहा था? मेरे स्वरूप के लिए युक्ति संगत होता है कहा था तब शुद्धम तद्भाव उक्त्यर्थम उगवा उसकी प्राप्ति के लिए होता है ये तोमर तुम पदार्थ का शुद्धि करना रहा क्षेत्र से पृथक करना रहा से पृथक कर रहा ये को शुद्ध बना इसको ये सब तत्म शुद्ध बना करके उसी भाव को प्राप्त होकर एकत्व को प्राप्त होता है ये कहा पूर्व में ये सारे बातें हो गई ये कहा उत्तवा तेषाम फल उनका फल क्या है मत मदभाव आये उपबद्धते का था मदभक्त एक तज्ञा है मेरे भक्त इसको जान करके इस बातों को जान करके क्षेत्र से कितना है क्षेत्र के मतलब शुद्धि करने का साधन क्या है और ज्ञर परमात्मा क्या है ये तीनों को जान करके मध्यक्त एक विज्ञा है पूर्वभक्त बातों को जानकर मदभा बेरे स्वरूप को युक्तसंगत होता है अन्य नहीं बनेगा उसका कहा था उपसंगार उपसंगति कहा इत्यादि अर्थ हो पूर्व में कहे तीन विषय बताए पूर्व में ज्ञ क्या है ज्ञान क्या है क्षेत्र क्या है ये तीन तो बताया इस अध्याय में जिसका अर्थ बता दिया उसको उक्त अर्थ बोलते हैं उक्त अर्थ उपसंकारार्थ के लिए अयम श्लोक आरम्भ थे ये श्लोक किया जाता है कहा कहा था। एक कहना है। इति क्षेत्र तथा ज्ञान जेय चोक्त इति मद्भाये तथा ज्ञान जेय चोक्त समासतः भक्त ये तद इति शब्द समाप्ति का द्योतक होता है अथवा शब्द आरंभ का द्योतक होता है इति मानी पूर्वोक्त बातों को याद दिलाया इस प्रकार पूर्व कहा गया क्षेत्र और अमान्यवादी धर्म जो ज्ञान करके कहा गया और ज्ञ का स्वरूप बताया यह तत्पर्वक स्वामी के द्वारा इति क्षेत्रम तथा ज्ञान क्षेत्र के स्वरूप बता दिया महाभूत ने अहंकार आदि के द्वारा क्षेत्र के स्वरूप बताया ज्ञान हमारे उपास अमानित आदि को बताया यदि इस प्रकार बता दिया कहतेम से ज्ञम जो उत्तम ज्ञ को भी कहा तीनों को कह दिया क्योंकि इस अध्याय के विषय तीन ही है क्षेत्रों से क्या है और क्षेत्र के कौन है और दोनों का ज्ञान क्या ज्ञान है ये तीन बताना था तो उत्तम सभासदों के संक्षेप से मैंने कहा भगवान बोल रहे हैं विस्तार तो हो नहीं सकता है मैंने संक्षेप में तीनों का वर्णन कर दिया संक्षेप में बताया मधभक्त मव भक्त मधक्त मेरा जो भक्त होगा मुझको चाहने वाला मधक्त ए तद इस तीनों बातों को जान करके क्षेत्रांश क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान ए तद विज्ञा यदभा मत स्वरूप आय मेरे स्वरूप के लिए ही उसके लिए युक्ति संगत हो जाता अन्य नहीं बनेगा मेरे स्वरूप प्राप्त होगा मेरे से अभिन्न होगा अभिन्न ही था अभिन्न ही रहेगा जो तो बीच में जो प्रतिबंधक आया था भिन्नत्व के लिए क्या प्रकृति अंश आ गई थी अज्ञान अज्ञान से सारा प्रकृति अंश सा ने भेद दिखा दिया था प्रकृति अंश को अलग किया अमान्यवादी तो साधन को अपनाया हुआ है तो मेरे स्वरूप प्राप्त होगा ये कहा क्षेत्रम क्षेत्र का स्वरूप का पर कौन आदि धृत्यंतम कहां से कहां तक था महाभूताद अहंकारों से धृति तक था क्षेत्र का तक कि जाएगा महाभूता ने अहंकारों बुद्धि रवित इंद्रिया दशिकम च पंच चंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेशम सुखम दुखम संगात चेतना धृति ये इतने यहां देखना है ये क्षेत्र अंश कहा था यही देखना है इत्य बने इस प्रकार क्षेत्रम माने महाभूत आदि धृप्त अंत महाभूत से लेकर महाभूत माने अपंचकृत अवस्था के पंचभूत वहां से लेकर धृतिया अंतम अंतिम धृति शब्द आया है तथा उसी प्रकार ज्ञान माने आदि क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञान माने गया आदि को ज्ञान का ज्ञाते अन्ञान कर्म वित्पत्ति में लुट प्रत्यय है या ज्ञान में अमानित्यवादी बोल दिया तत्व दर्शन पर अमानित्व से तो लेकर के अंतिम में आया था तत्व ज्ञानार्थ दर्शन ये त्ञान हित प्रकोप यह कहा तत्व दर्शन तत्व यह ज्ञान का था ज्ञान के साधन स्थिति ज्ञांश और ज्ञाय का स्वरूप भी बताया जानना क्या है इन साधनों के द्वारा क्षेत्राक्ष क्षेत्रांश से, से, से पृथक करके जाना जानने का प्रयोजन क्या होगा ज्ञाय रूप में ज्ञाय रूप प्राप्त तो होना ज्येय चेयम एक तवक्षा यज्ञा मृतपते अनामत्परम ब्रह्मंड सतना सतुच्य कहता इत्यादि और तमसा परच्यते ये भी कहता ज्योतिषा अभी त्योति तमसा पूर्च्य ज्ञान जेय ज्ञानगम्यूट विष्ट कहता पूर्वस्वूपता तमसा पर अंत ये ग्येयक स्वरूप ये कह से कहाँ तत् ज्ञ्या्याम से लेकर के तमसा परमुच्य तक यहाँ तक ग्यय का स्वरूप द्वादश श्लोक से लेकर के सप्तश श्लोक तक छह श्लोक है स्वरूप का प्रणन हुआ है का। तमसा कहा तमसा यदि एकम अंतम भुगतम ग्यय का स्वरूप यहां तक कहा अमानित्व से लेकर के तमसा परमुच्य तक छह श्लोक में है का स्वरूप वर्णन हो गया समास सदा मैंने संक्षेप विस्तार से तो नहीं हुआ ये संक्षेप में हुआ है विस्तार करना तो संभव भी नहीं कहां तक तो विस्तार करेंगे संक्षेप एतावान सर्वोही वेदार्थ ये सबके सब, सब तीनों वेद का ही अर्थ है वेद का विषय है ये वेद इन्हीं बातों को बोलता है क्षेत्र क्या है क्षेत्र क्या है व्यय क्या है और ज्ञान के साधन क्या है यही तो पता न सारे वेदों में एतावान इतना ही है सर्वो वेदार्थ संपूर्ण वेद का अर्था यही प्रयोजन यही होता है ये तीनों को बताने में तात्पर्य रखते हैं वेद गीता अर्थ गीता का सारे तात्पर्य इसी में है किस में ये तीनों में क्षेत्र और ज्ञान और ज्ञ ये। ये तीनों को बताता है कि उपसंत है उत्तर ये उत्त तीनों वेद के था और गीता का सारा से उपसंगार करके कहा गया है यहां वो कहा था मैंने समाज सक वेद का सारा अंश यही है ये तीनों के बारे में कहने वाला वेद गीता में भी कहा तीनों के प्रति अलग कर कहा यही है यह मैंने संक्षेप से बता दिया भगवान ने कहा अश्विन सम्यक दर्शन है को अधिकृत है यह जो सम्यक ज्ञान है आत्मभाव में पहुंचना मदभाव आयोग पद्धति कहा है ये तीनों को जाने का जो तो अश्विन समय यथार्थ ज्ञान है क्या ज्ञान सम्यक दर्शन यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान में को अधिकृत कौन अधिकारी होगा इसका यह प्रश्न आएगा कौन होगा उच्च मतभक्त मेरा भक्त ही होगा इसका अधिकारी कौन होगा अन्य के उपासक होगा मेरे भक्त होगा जो ईश्वर के भक्त हो वही इसमें अधिकार प्राप्त करेगा तीनों को जानने के लिए प्राप्त करने के लिए साधन प्राप्त करना साध्य को प्राप्त करना ये वही अधिकारी होता है मतभक्तिया मत भक्त हित विज्ञा कहा मेरे भक्त इत तीनों बातों को जान करके जान करके आगे मैंने जानने के बाद जाने के बाद करना भी है कह कि जान करके छोड़ दिया सामने चलेगा जानकारी लेना अलग है आगे कर्तव्य निभा रहा है क्षेत्रांश को पृथक कर रहा पृथक करने पर क्षेत्र के का स्वरूप परमात्म रूपी होता है ज्ञान रूपी होता है यज्ञा अमृत मूत है जिसका स्वरूप को जानकर अमृत की प्राप्ति होगी यह अर्थ आएगा और जानने का साधन है अमान ये कहा मद भक्त इत्यादि वाला था मई ईश्वरीय सर्वज्ञ परम गुरु वासुदेवे समर्पित सर्वा भावो यद पश्य श्रोणती स्पृश्य बा सर्वमेव भगवान वासुदेव इतव ग्रहाभिष्ट बुद्धिर्मा भक्त ये मेरा भक्त कौन होता है ये होता मेरा भक्त भगवान बोलते कैसा होता है मई ईश्वरे सर्वज्ञ मई ईश्वर वो सर्वज्ञ हूं सर्वम जानाति थे सर्वज्ञ सबको जानता हूं मई ईश्वरे सर्वज्ञ मई जो ईश्वर वो सर्वज्ञ हूं परम गुरु परम गुरु मई हूँ बाकी सब अभांतर छोटे छोटे गुरु परम गुरु श्रेष्ठ गुरु मई वासुदेवे वासुदेव हो वास सर्वाणी भूतानी वासुदेव सारे भूतों को जो स्थान देता है उसी में है सारे भूत इसलिए उसको वासुदेव कहा जाता है वासुदेवे वासुदेव में समर्पित सर्वात्मा हर प्रकार से मन बाणी शरीर तीनों समर्पित है किसमें मेरे लिए क्रिया करता है शरीर से और मेरे लिए ही स्तुति स्त्रोत्र आदि पाठ करता है बाणी से और मेरे लिए ही मन में चिंतन करता है ध्यान करता है एकाग्रता लाता है सर्वात्म भाव कहा मेरे में समर्पित है सर्वात्म भाव शरीर मन भारी शरीर तीनों में ही मेरे में लगा हुआ है उसको उसको मुझ, प्राप्त करने के लिए कहा यद पश्यती जो व्यक्ति जो देखता है जिस वस्तु को देखता हुआ मेरे रूप देखता है, क्या देखता है अन्यत्रा नहीं देखता है यद पश्यती यद श्रीवती जो शब्द सुनता है वो मेरे मेरे विषय में सुनता है वो पृष्ठतिभा परश करता है किसी वस्तु को मेरे में ही प्रश्न मानता है वो अन्य तरह मानता भगवान को छोड़ करके कोई वस्तु तो नहीं ऐसी बात में है वो एक ही परमात्मा है समझता है सर्वमेव भगवान वासुदेव सब सर्वम खबर एकदम ब्रह्म है ना सर्वमेव भगवान वासुदेव सर्व सबके सब भगवान वासुदेवी है ऐसा जानता हो तो उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है ऐसा समझता होतेव ग्रह आविष्ट है, इतेव, इतेव है इस प्रकार से मैने आग्रह से आविष्ट है सब कुछ जो कुछ भी पर भगवान है भगवान से अतिरिक्त ईश्वर से अतिरिक्त कुछ नहीं ऐसी बुद्धि में आविष्ट है प्रविष्ट है वे। आविष्ट बुद्धि जिसके बुद्धि उसमें आप प्रवेश कर चुकी हो ऐसे भक्त है मधभक्त उसी को मत मधभक्त कहा मक्त भक्त, मेरा भक्त वही होगा स एतद यथोक्तम समय वो जो मेरा भक्त है वही समय वह एक तथ यथोक्तम कहा हुआ जो मध्य एतद विज्ञान है पूर्वोक्त जो तीन चीज बताई हुई है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ अमानवादि साधन तीनों को तो बताया ये तत्व पूर्वोत्तम है यथोक्तम सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन यही है तीनों को पृथक कर अलग जानना ये एक तो जानने के साधन भी है दो को पृथक कर जानना है जानने का साधन अमानित्व है जानना क्षेत्र को परित्याग के लिए क्षेत्र से जो मन को हटा तो बुद्धि को हटाना है और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप में बैठना है वास्तविक स्वरूप बुद्धि से हटाने के बाद स्वरूप निकलेगा शुद्ध परमात्मा स्वरूप मिलेगा से कर पृथक करने पर यही वक्त होता है मत सम्य दर्शन क्या समय दर्शन को जानकर मध भाव आम भाव मधाव का मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा परमात्म भाव उस में फिर क्षेत्र कर के करके जीवत्व तो समाप्त हो जाएगा परमात्म भाव को प्राप्त होगा क्षेत्र के संबंध का मान काल्पनिक संबंध से जीवत्व कहलाया था जीवत्व औपाधिक है जैसे घटाकाश औधिक है आकाश वास्तविक है कोई घट तोड़ गए आकाश है वास्तविक हो जाता है पहले भी वास्तविक ही था इस प्रकार अब क्षेत्र से पृथक करने पर जीवत् तो समाप्त हो जाता है स्वरूप समाप्त नहीं होगा घटा, घटाकाश समाप्त होने आकाश समाप्त नहीं होता माना उपाधि समाप्त होने वास्तव में स्वरूप रहेगा उसका था है होगा भी यही होगा मदभा ममभाव मदभाव परमात्म भाव परमात्म रूप से अपने को मारेगा उस जी भू करके गिड़गिड़ा नहीं जीव हों करके तब तक बोलता है जब तक मन के साथ आता है उसका उपाधि कर तस्वई मदभाव आया कह उस मेरे भाव मने के उपत्यते मोक्ष में गति मोक्ष को प्राप्त होता है यही अर्थ होता है ब्रह्मवेद ब्रह्म भगवत यही ब्रह्मवेद ब्रह्म भवती जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्म होता है यही अर्थ है यही टीका कहते हैं पूर्वाध विभन श्लोक का जो पूर्वाध आ गए ना ये व्याख्या करते हैं तथा ज्ञानम क्षेत्र पूर्वार्थ यही है कहात्र महाभूत आदि धृत्यन्तम क्षेत्र का स्वरूप ही है महाभूत से ले धृति तक कहा हुआ है तथा ज्ञान का अर्थात आदि बीस गुण बताए थे कहाँ तक कहाँ से कहा तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक यहाँ तक था और जयम मानी जयम अत्य प्रमुख से लेकर के तमसा प्रमुचते तक तो छह श्लोक में जय के स्वरूप का, का प्रबंध है एक इत्यादि कहा था जो उक्तम समास बोला था ये कहा वक्ताभ्या सती केमिति तृतयम एवं संक्षिप्त उपृतम और भी तो बहुत, बहुत सारे वक्तव्य होंगे बहुत सारी वस्तु का कथन करना होगा तीन का ही कथन करके उपसंगार क्यों कर दिया गया समापन क्यों कर दिया तीन का कथन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और अमान तो तीन कथन करके समापन की एक शंका आ जाती है वक्तव्यंतरेय सदी अन्य वक्तव्य के होने पर अन्य भी बहुत सारे वक्तव्य हैं होने पर किमी थी तीनों का तीन अवय वाले को तृतय कहा जाता है संख्या या अव टाइप त्रिश्द से टाइप करते करके तृतय बोलता तीन अवय वाले को तृतय बोलते हैं तृतय एवं तीनों का ही संक्षिप्त संक्षेप करके इन्हीं का उपसंगार्थ कैसे कर दे? और भी तो वक्तव्य है ये सब कहा है तब कहा उसके उत्तर में कहते एकताबान करके बोल दिया ठीक कहा था एताबान सर्वो वेदार्थ पूरे वेद में यही अर्थ पाया जाता है तीन विषय पाया जाता है प्रकृति अंश पुरुष अंश और उन लोग दो, दोनों को अलग करना जो ज्ञान होगा ज्ञान के साधन होंगे अमानितदी होने पर प्रकृति पुरुष का भेद कर सकता है नहीं तो नहीं कर सकता में होकर बैठा झकड़ा हुआ है ये तावान एवं सर्वो भी वेदार्थ सा। सारे भेद पढ़ो यही अर्थ आना, ये तीनों को भेद करना अलग करना है बस अलग करने के साथ अमानित जन्य ज्ञान है यही है और गीता का भी सारे के सारे अर्थ यही विषय यही होता है ये तीनों के विषय पर है उत्तरार्थ में आकांक्षा द्वारा अवतार शुल्क है जो उत्तरार्थ आ गए मद भक्त है तो विज्ञा मदभावित है जिज्ञासा द्वारा उसके विस्तार करते हैं कहा अश्मन इत्यादि अस्विन समय दर्शन जिज्ञासा ही हुई जानी इस समय ज्ञान है जो तीनों को जानना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और अमानित साधन तो इसमें कौन अधिकारी बनता है बुभुक्षु की बुमुक्ष कौन है अधिकारी दो प्रकार के होते हैं बुभुक्षु और बुभुक्षु तो एक मुक्त होना चाहता है एक बंधन विषय होना चाहता है तो इसमें कौन अधिकारी बनेगा बुभुक्ष होगा कि बेरा हो भक्त रख, रख सकता है ईश्वरीय समर्पित सर्वात्म भाव एवं अभिनय ईश्वर में समर्पित सर्वात्म भाव क्या होता है ये दिखाते हैं सर्वात्मा मन वाणी शरीर तीनों परमात्मा के काम कर रहा हो जिसका सर्वात्माव जो कुछ भी हो भगवान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं ऐसी बुद्धि हो है सर्वात्व यद पश्यती इसी के विस्तार से बताया जो देखता है उसको भगवान ही समझता है जो सुनता है वो भगवान शब्द सुनता है शब्द कोई भगवान से पृथक नहीं समझता भगवान ही समझता है यद पृथ्वती मानी तत्त क्रिया जो कर रहा एक है वो व्यवहार में सबको भगवत रूप से समर्पित करता यह अर्थ है विज्ञा है मैं लाभ मतलब माने मेरे प्राप्त करके अर्थ हो इन तीनों साधनों को प्राप्त करके शरीर को, को जानना ठीक सीखे क्षेत्र को जानना क्यों उसको परित्याग कर रहा है बुद्धि से हटाना है जानना पड़ेगा और क्षेत्र क्यों को समझ रहा है उसकी प्राप्ति के लिए अपना स्वरूप अभी दूसरे रूपांतर में भाष रहा है मैं जीव हो करके गिर रहा है अपने स्वरूप की उपलब्धि के लिए और कब कब होगा काम अमानदी द्वारा होगा ये तीनों साधन को जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त तो होता है ये कहा है ये आगे, तो प्रकृति आगे प्रकृतिम इत्यादि बक्षमाण अनंतर पूर्व ग्रंथ संबंधी इतिहास व्यवहित संबंध अर्थम विभिन्त प्रकृति पुरुषम से भी है ना आगे प्रकृतिम पुरुषम से आदि होगा ठीक पूर्व श्लोक के साथ संबंध होगा इसका कोई संकट उठा सकता है नहीं बहुत व्यवधान सप्तम अध्याय की बातें लाते हैं वहां से संबंधित प्रकृति में पुरुष समझाई वाली वहाँ कहा था दो प्रकार की प्रकृति की चर्चा की थी दो प्रकार थी। और पुरुष की चर्चा की थी मुगिरापो रलो वायु खम्बरो बुद्धिव अहंकार भिन्ना दृष्ट था अपरेय यतस्तम विद्युत प्रकृति पराम जीवभूता महाबाहो एदम धारते जगत ये तद्यो निर्भूतानी सर्वाणी उपधार ये दोनों को लेकर भाई सारा संसार की सृष्टि करता हुआ था प्रकृति पुरुष की चर्चा वहां हुई थी सप्तम अध्याय में वही के साथ इच्छा संबंध होगा या आगे आने वाले जो श्लोक है उसका एक कहना चाहते हैं टीका भी बोल रहे हैं प्रकृति में इत्यादि जो बक्षमाण है अभी कहने वाले हैं प्रकृति में पुरुष वो बोलने वाले हैं यहाँ अनंतर पूर्व ग्रंथ संबंधी पूर्व में अभी अभी आया हुए ग्रंथ है ना पूर्वग्रंथ मधुता ये जो कहा गया था उसके साथ संबंधी होगा पूर्वापर संबंध होता है आशंक है ऐसा संता उठा करके उत्तर देते व्यवहित बहुत व्यवधान है यार सप्तम के साथ इसका संबंध दिखता है व्यवहित अनुबादी जो व्यवधान है उसी को दिखाते हैं पूर्व ग्रंथ के साथ इसका संबंध है बहुत पूर्व है सप्तमध्य के साथ संबंध इसका वहां जो कहा हुआ था प्रकृति की और पुरुष की चर्चा है। इत्यादि भूमि आदि प्रकृति की चर्चा हुई कहा प्रकृति रूप न दो प्रकृति का उपन्यास किया एक एक का। तो का तो का गया था पर अपरा प्रकृति कहा था एक पर प्रति कहा था पर जीव को कहा था परा और एक अपरा कहा था अपरयम इतम विद्धि में प्रकृति में पराम इत्यादि कहा था तो वो दोनों के दोनों प्रकृति जो है कैसे है परापरेगा पर और अपरा, परा और अपरा दो प्रकार की प्रकृति की चर्चा हुई कौन है वो परापरा क्षेत्र परा? क्षेत्र के लक्षण कहा था एक तो क्षेत्र स्वरूप है अपरा प्रकृति क्या है भूभी रापो रलो वायु आदि क्षेत्र स्वरूप है पंचभूतों का चर्चा हुई अहंकार की चर्चा बुद्धि की चर्चा मन की चर्चा हुई सब क्षेत्रांश है और अपराप जीवभूता महाबाह का हुआ था या अपरा प्रकृति ये दोनों के माध्यम से मैं यही दो कारण को लेकर के सृष्टि करता हूं जगत कहना है अहम सर्वस्व प्रभ मत सर्व प्रवत इत्यादि कहा था ये कहना है <coughs> क्यों कहा तद्योग भूतानी सर्वाणी उपहार है अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्वप्रवत इत्यादि कहा था ये दो कारण है योग माने कारण जगत की सृष्टि के लिए ये दो कारण है पराप्रकृति और अपराष्ट प्रकृति और उत्कृष्ट प्रकृति दो को लेकर के ये दोनों साधन को लेकर मैं सारे जगत का सृष्टि करता हूं अहम सर्वस्व जगत प्रभव बृहस्पता इत्यादि कहा था च उत्तम कहा यह भी कहा था ये दो प्रकृति मेरे साधन होते जगत बनाने के बड्रीले ही होते हैं परा प्रकृति अपरा प्रकृति करके कहा एक अनाथ क्षेत्र क्षेत्र के प्रकृति द्वयो प्रकृति तो हम कथम भूतानाम इति अयम अर्थ होधुना चेत क्षेत्र और क्षेत्र के प्रकृति दो प्रकृति हैं जो तो यो योनित्व कारण कारणत्व कथम भूतान भूतों के कारण कैसे बनेगा बनेंगे दोनों योन माने कारण क्षेत्र क्षेत्र प्रकृति दो प्रकृति है नौनित मन कारणत्व ये दोनों कारण कथम भूता भूतों के कारण कैसे बनेंगे दोनों समस्त प्रपंच का कारण कैसे बन सकते हैं क्षेत्र और क्षेत्र के दो तो। इति अयम अर्थ इसी विषय को ऐसा प्रश्न आने पर इसी अर्थ को अधूरा उ इसी को बताते हैं क्षेत्र क्षेत्र के दोनों कारण बन जाते हैं सपूर्ण प्राणी मात्र की उत्पत्ति के लिए कहना है इसलिए अब कहना है कहना चाहते हैं टीका थोड़ी होगी तयश्य प्रकृति और उत्तम भूत कारण तो वित्त उन दोनों प्रकृति है उनके कहा गया जो भूत कारण है पूर्व में कहा गया सप्तम अध्याप कहा था भूत कारण तो कैसे भूतानी इत्यादि सब था, था यह भी कहा भूताणाम प्रकृत्यंतरापेक्षा अनवस्थान न भूत योजना यदि संगत है पूर्वादी बोलता है भूतों की प्रकृति का कारण मानेंगे और प्रकृति का भी कोई कारण होगा तो अनवस्था फिर जो कारण आएगा उसका भी कोई कारण होगा जो कारण आएगा उसका भी कारण होगा अनवस्था भूतों के प्रकृति मैंने भूतों का कारण प्रकृति है मान्य पर और प्रकृति का कारण कौन जिज्ञासा होगी अमुक करके कोई बोलोगे फिर उसका कारण कौन का। फिर उसका कारण अनुवस्था इस समय कहा भूताना जैसे भूतों के प्रकृति कारण होगा दो हो प्रकृति कारण माना हुआ ये तथ्यों ने भूतानी इत्यादि कहा था प्रकृति और अभी जो प्रकृति दो प्रकृति है उनके भी तो कारण होगा ना फिर प्रकृतंतरा अपेक्षा अन्य प्रकृति की अपेक्षा होगी जैसे भूतों के लिए प्रकृति की अपेक्षा हो दो प्रकृति से भूत पैदा होना है तो प्रकृति के लिए अन्य प्रकृति की अपेक्षा होगी फिर जो प्रकृति होगी उसके लिए अन्य फिर अन्य अन्य अनवस्था इसका अपेक्षा है अनवस्था अन्वस्था होने से नूत संग पूर्वि दो प्रकृति भूत के कारण नहीं है यदि कारण मानेंगे तो उसका कारण उसके कारण उसके कारण अन्वस्था हो जाएगी प्रकृति दोनों प्रकृति भूतों का कारण इसका पूर्वाधिक आता है क्षेत्र इत्यादि कहा था ये तो आगे भाष्य की बात है क्षेत्र से कथम ही कहा था क्षेत्र क्षेत्र के दोनों के कारण कैसे प्रकृति को कारण कैसे सारे भूतों का कारण क्षेत्र क्षेत्र के कैसे ये कहने के लिए उत्तर देते भूत आराम कैसे प्रश्न आया तो इसी के लिए आगे के शुल्लोक के द्वारा कहेंगे जो सप्तम अध्याय के लिए जिज्ञासा बन गई थी उसको लेकर के यहाँ शुल्क उत्तर देना चाहते हैं ये कहा प्रकृतिम पुषम चेव विदाराश गुणाश प्रकृति संभवा प्रकृति यांभूता विद्यनादे उवप विकाराश गुणाश्च विधि प्रकृति संभव प्रकृतिमश पुरुषम से दोनों के दोनों प्रकृति पुरुषम से जो प्रकृति और पुरुष दो तत्व है यहां जो क्षेत्र के कहा और प्रकृति कहा है क्षेत्र को दोनों विद्धि अनादि उभव अभी अनादि विद्धि कहते हैं दो वचन है अनादि दो वचन है दोनों के दोनों अनादि हैं जिनका कारण नहीं है जिनका कोई कारण नहीं अनादि है अनादि काल से चल रहे क्षेत्र अंश भी चल रहा है क्षेत्र के भी चल रहा है यदि शादी मानेंगे तो पहला पहले जो उत्पन्न होंगे क्षेत्र भूत पहले उत्पन्न होंगे शादी मानेंगे इनको शादी माने पर अभ्याकृत दोष आ जाएगा न कि आवो का दंड मिलेगा पहले पहले जो जीप आएंगे शादी मानने पर और आगे अंत होगा तो क्या होगा कृतक पुण्य विनाश भी होगा प्रकाश भी का दोष आएगा इसलिए इनको अनादि मानना होगा सत्र को दोनों अनादि अनादिंग यदि दोनों उत्पन्न होते हो दोनों तो इनको क्या दंड मिलेगा और कृता दोष आ जाएगी नहीं किया होगा दंड मिलेगा स्थिति आएगी इसलिए अनादि मानना है दोनों कहा प्रकृति में पुरुष विद्या ने दुबा भी कहा दोनों को दोनों अनादि विधि दोनों को अनादि समझो दू वजन ये अनादि नादि शब्दीपते दो वचन है मानी दोनों को अनादि समझो आदि नहीं है कारण नहीं है ये कहना है किंतु तो ये दोनों में अंतर है विकाराश गुणाश्च जितने भी विकार हैं महाभूत से लेकर के धृति तक जो विकार बताया गया है क्षेत्रांश बताया हुआ है विकाराश विकार जो तीन प्रकार के गुणों का अंतिम परिणाम यह आता है सुख दुख मोह रूप में आते हैं सतुगुण के अंतिम क्या होगा उसका का, कार्य बनेगा का। सुख रूप में प्राप्त होगा जीव आत्मा को रजुगुण का दुख रूप में प्राप्त होगा अंतिम में जाकर के परिणाम होते होते यहाँ पहुंचेगा तम गुण का होगा मोह अज्ञात ये तीनों रूप से विकृत होने वाले गुण हैं तीनों गुण के विकार है सुख दुःख मोह विकृत रूप में आते गुण का परिणाम है वो विकार माने जो होगा महाभूत से लेकर के धृति तक जो कहा गया विकार और गुणवान यही होते तीनों गुणों का परिणाम अंतिम जो होगा सुख दुख मोहरूप वृद्धि प्रकृति संभवान वृद्धि प्रकृति संभवाने उत्पत्ति कारण वृद्धि प्रकृति इनके उत्पत्ति कारण है यह समझना विकार और गुण जितने भी प्रकृति इनके उपादन कारण प्रक। है प्रकृति से उत्पन्न होते ये समझना प्रकृति से होते जो जीवों में जो आज आ रहे शरीर है माने महाभूत से लेकर के धृत्य तक यही शरीर में मिल रहा है और ये और जिद में गुण सुख दुख बुहाकार वृत्तियां जो बनती है जीवों में ये प्रकृति से होते हैं प्रकृति अंश से है प्रकृति और पुरुष में प्रति प्रकृति अंश का कार्य होते हुआ प्रकृतम पुरुषम चाह ईश्वर्य से प्रकृति कहा ईश्वर के प्रकृति है दोनों प्रकृति और पुरुष दोनों के दोनों माने जीव और महाभूत आदि जो क्षेत्रांश है शरीरांश तो है दोनों क्या ईश्वर की प्रकृति है प्रकृति में पुरुष हम चाहिए वह ईश्वर से प्रकृति किसके प्रकृति ईश्वर की प्रकृति है वो किसकी ईश्वर से प्रकृति का दोनों के दोनों प्रकृति जगत कारण जगत कारण दोनों तऊ मानी दोनों प्रकृति पुरुष प्रकृति और पुरुष है दोनों प्रकृति पुरुष हो उभ अनादि विदि का दोनों के दोनों को तुम अनादि समझो अनादि है अनादि काल से चल रहे हैं प्रकृति और पुरुष दोनों न विद्यते आदिर यो हो स्त अनादि का जिनके जिन दोनों के आदि नहीं मिलते कारण नहीं होते हैं उन्हीं को कहा जाता है अनादि आदि माने कारण होता है न विद्यते आदिर यो का जिन दोनों का प्रकृति और पुरुष दोनों का कारण नहीं है अनादि माने बहुबरी न्याय करना है अनादि में क्या करना तत्पुरुष नए नहीं कहेगा बहुबरी नहीं करना नबी तेते आदरियश्य तब तो अनादि कहा जैसे नबी तेत पुत्र अश्य अपुत्र बोला जाता है जिसका पुत्र ना हो उसको अपुत्र कहा जाता है और अपुत्र माने नए समाज करने तो पुत्र अभाव सिद्ध हो जाएगा जिस व्यक्ति का पुत्र भाव है उस व्यक्ति में नहीं जाएगा केवल पुत्र का अभाव सिद्ध हो जाएगा ऐसा होगा इसलिए यहां न्याय लगाना नबी तेत तौ तो अनादि कहा हुआ है उसको अनादि जानो कहा अनादि माने क्या है न वित्यते आदि माने प्रकृति पुरुष प्रकृति पुरुष दोनों का आदि नहीं है तौ अनादि उन दोनों को अनादि समझा कहा नित्यत्वाद ईश्वर से तत् प्रकृति नित्यत्व में न ईश्वर नित्य है उसके प्रकृति पर नित्य ही होना चाहिए ईश्वर नित्य है तो उसके जो प्रकृति है जो चराचर जगत के उत्पत्पादक मान जड़ चेतन दोनों मिलकर के है ये प्रकृति है वो भी नित्य ही हो नित्यम भव्य उत्तम कहा ईश्वर से नित्यत्वाद है, ईश्वर नित्य है तत्व मानी ईश्वर से प्रकृति जो ईश्वर की प्रकृति वह भी प्रकृति और दोनों भी दोनों प्रकृति भी युतम नित्यत्व में भव्यम नित्य होना चाहिए प्रकृति भी प्रकृति भत्व में भाई ईश्वर से दो प्रकृति होना ही प्रकृति दो प्रकृति वाला होना ही ईश्वर में ईश्वरत्व है क्या है ईश्वर में जो ईश्वरत्व तो क्या है दो प्रकृति वाला होना दो प्रकृति वाला होगा तो ईश्वर में ईश्वरत्व आता है नहीं तो ईश्वर तो कैसे किसके शासन करेगा वो शास्य हो तो शासक बनेगा ना ईश्वर मान शासक होता है तो यदि दोनों प्रकृति न हो तो किसका शासक बनना उसमें तो दोनों प्रकृति मान होना ईश्वर में ईश्वरत्व है इसलिए प्रकृति अनादि है ईश्वर अनादि है नित्य है ये भी नित्य है अनादि है ये यह अध्याय प्रकृति व्यायाम जिन दोनों प्रकृतियों के द्वारा जो प्रकृति और पुरुष पहले कहा था भूमि रापो आदि से अपरा और परा प्रकृति कहा था उसी दो प्रकृति के माध्यम से ही ईश्वर हो जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की हेतु हो जाता है कारण बनता है किसके दो प्रकृति के माध्यम से होता है यदि दोनों साधन नहीं है उसके पास कैसे जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करेगा ये दोनों से होते हैं दोनों साधनों से ईश्वर में ईश्वरत्व दिखता है, है वह दोनों प्रकृति ते प्रकृति प्रकृति दान दो हैं वो प्रकृति ईश्वर की अनादि सत्य अनादि होते हुए तो दोनों प्रकृति अनादि होते हुए संसार से कारण सारे संसार का कारण यही बन जाते हैं ये प्रकृति और पुरुष मिलकर के संसार होता है जड़ चेतना शब्द देखा जाता है कुछ लोग करते हैं कहते हैं ऐसा तत्पुरुष ना कर देते हैं कुछ लोग अनादिने न आदि अनादि न आदि इति तत्पुरुष समास हम कैचित कहते हैं हमने तो बहुगुरी समास दिखाया है तत्वरी ना दिखाया कुछ लोग तत्पुरुष नहीं दिखाते हैं न आदि अनादि ना आदि इति तत्पुरुष समासम के वर्णन कुछ लोग यहां अनादि शब्द में तत्पुरुष समाज का वर्णन करते हैं बोलते भी हैं वो क्या मानते हैं ते नहीं तत्पुरुष समाज करने से तत्पुरुष समाज कर रहे तत्पुरुष समाज करने से ही इसमार ईश्वर इस से कारणत्म सिद्ध तो क्या होगा पहले नहीं थे अब हुए हैं तभी तो ईश्वर इन दोनों का कारण बनेगा हाँ और पहले से मानेंगे तो ईश्वर इन दोनों का कारण नहीं बन पाएगा इनका कारण कारण ईश्वर में आ जाएगा तत्पुरुष ना ना नहीं मानने पर बहुबरी न्याय मानने पर नहीं होगा अनादि माने पर किसका कारण बनेगा ईश्वर ये कहना चाहते हो नहीं, तत्पुरुष समाज के माध्यम से ही किला माने ईश्वर से कारणत्व सिद्ध थी ईश्वर में इन दोनों के कारण सिद्ध हो जाएगा ईश्वर इन दोनों पहले पैदा करता है सिद्ध हो जाएगा बहुबरी न्याय में ऐसा आएगा नहीं अनादि है ऐसा माना जाता है तत्पुरुष न्याय करने पर फल मिलेगा ये लोग कहते हैं ऐसा यदि पुनः प्रकृति पुरुषों में नित्य हो जाता हूं यदि बहुगिर समास जा जाए यहां अनादि समग्रह बीतते थे आग्री से यही अनादि जिसके आदि न हो उसको अनादि माना जाए तो पुनः अनादि यदि पुनः प्रकृति पुरुषों में नित्य हो सिया मान बहुगरी समास वाले के पक्ष में नित्य माने जाते हैं अनादि है ईश्वर नृत्य तो वो भी नृत्य है ऐसा मानना है वो उत्पत्ति मानते रहे प्रकृति पुरुष की जो लोग अनादि मानते हैं तत्कृतव्य में जगत फिर क्या दो प्रकृति के द्वारा ही जगत हो जाएगा ईश्वर से जगता करते तो ये दो तत्कृतव्य प्रकृति के द्वारा किया हुआ ही क्या होगा नित्य हो तो उसी के द्वारा ही होगा जगत न ईश्वर से जगत करते तो फिर ईश्वर में जगत करता नहीं माना जाएगा क्यों यदि अनादि हो तो वही करते रहेंगे जागतिक सृष्टि फिर जागतिक सृष्टि आदि के द्वारा ईश्वर में नहीं माना जाएगा आपत्ति आएगी बहुबरी वाले के पक्ष में ये पूर्वादि बोल रहे हैं तत्पुरुष ना मानते हैं तद असत सिद्धांत बोल ये गलत है तत्पुरुष समाज करना यहाँ गलत है यहाँ बहुरी नए है तत्पुरुषनाई नहीं है अनादि में जब व्यक्ति आदि रे यो तब तो अनादि ऐसा अर्थ करना होगा ये कहा तद असत ये व्याख्या ठीक नहीं है तत्पुरुषनायें वाली चीजों प्राक प्रकृत पुरुष उत्पत्ति ईश्वित व्याभाव है देखो ईश्वर में ईश्वर तो नहीं आएगा तत्पुरुष नए करेंगे तो मगर ये दोनों की उत्पत्ति के पहले किसको शासन करेगा परमात्मा ये दोनों जब प्रकृति पुरुष की उत्पत्ति से पहले जब उत्पत्ति मानते हैं माने ना आदि अनादि करके जो लोग तत्पुरुष नहीं मानते हैं तो इनको उत्पत्ति करने से शासन सासर, शासकत्व बनता है कहते हैं इनके शासन करने के बाद उत्पत्ति के पहले किसको शासन करेगा जी ईश्वर तो नहीं रह पाएगा फिर स्थिति में शास्य के अभाव के शासक नहीं बन तो पाएगा ये पहले ये दोनों नहीं है बाद में उत्पत्ति उत्पन्न होने के बाद तो शासन करेगा उसके पहले किसके कहा ईश्वर माना जाएगा उसको कि ईश्वर शब्द शासक रूप में होता है एक सिद्धांत प्राक माने पहले प्रकृति पुरुष उत्पत्ति है प्राक प्रकृति पुरुष के उत्पत्ति के पूर्व अवस्थान तत्पुरुष ना के माध्यम से प्रकृति पुरुष तो उत्पन्न होते करना चाहते हैं ईश्वित शासक साक्ष्यत्व अभाव शास्य है ना कोई जिसको शासन करना व्यक्ति है ना अभी ईश्वर के पास इन दोनों की उत्पत्ति के बाद तो शासन करेगा पहले किसको शासन करेगा इस तब्यात ईश्वर से अनिश्वरत्व प्रसंग ईश्वर में फिर अनिश्वरत्व आ जाएगा ये दोष आ जाएगा ईश्वरत्व तो नहीं रहेगा इनके जब तक उत्पत्ति हो न हो तब तक यह स्थिति आ जाएगी तो ईश्वर में ईश्वरत्व तो बनाने के लिए अनादि मानना पड़ेगा इनको इसलिए अनादि तो पहले से ये भी है इनका शासन करता रहेगा ईश्वर और अपने रंग से फिर जगत की रचना करवाता रहेगा इनके माध्यम से ये कहना चाहते हैं सिद्धांत संसार से निर्निमित्व कहते हैं संसार यदि निमित्त रहित हो कोई निमित्त हो निर्नमित धर्मा देवादि निमित्त के बिना होना यदि सनिमितक तो पूर्व का धर्म पूर्व का धर्म इत्यादि करके चलता रहेगा निर्मितक आनेगा तो क्या होगा अनिर्मक्ष प्रसंगा प्रसंग अनिर्पक्ष नहीं हो पाएगा बना रहेगा जितने भी साधन करो निमित्त नहीं है कोई भी बना रहेगा और केवल इतना मात्र नहीं शास्त्र अनर्थक जो बंधमोक्ष शास्त्र के अनर्थक हो जाएंगे किसके लिए कथन करेंगे वो निर्निमितक संसार बिना निमित्त के संसार माना जाए तो बंधमोक्ष अभाव प्रसंगा बंधमोक्ष भी ये अभाव सिद्ध आ जाएगा निर्नि बनने पर इसलिए सनिमितक मान होगा प्रकृति पहले से ही है दोनों चल रहा है जगत चल रहा है पहले से तो फिर निमित्त बन जाएगा धरबाधरबादि निमित्त तो बन जाएगा उस निमित्त के कारण शरीर आदि बन जाएंगे सब चलता रहेगा बंदमोक्ष शास्त्र भी चरितार्थ हो जाएगा इसलिए प्रकृति को अनाधि मानना चाहिए प्रकृति अनादि मान्य पर जगत की सृष्टि आदि अनादि काल से चल रहा मानना पड़ेगा तो वो सब दरबा दरबादी में तो मिलते रहेंगे फिर जगत की रचना भी सही हो जाएगी और बंदमोक्ष शास्त्र भी सही हो जाएगा शास्त्र भी और से व्यवस्था भी सही हो जाएगी इसलिए प्रकृति को नित्य मानना होगा ये कहना चाह रहे सिद्धांत नित्यत्व प्रकृति दोनों को नित्य मानने पर ईश्वर से प्रकृति और नित्यत्व ईश्वर की जो प्रकृति है ना दो प्रकृति नित्य मानने पर इन दोनों में नित्य मानने पर क्या होगा सर्वम ये तत्त उपन्नम से सबके साथ सब भी बंद मोक्ष व्यवस्था भी, भी बन जाएगी शास्त्र भी सार्थक हो जाएगा बंद मोक्ष कथन करने वाला मोक्ष भी बन जाएगा सावन के द्वारा इसलिए प्रकृति को नित्य ही मानना होगा इसलिए नवित्यते आदि रहे यही व्याख्या करनी होगी जिसके आदि रहे कारण नहीं है कुछ बना सिद्ध करना होगा कहा कथम कैसे तो जगत के कारण बनते हैं ईश्वर ये, ये दोनों प्रकृति के माध्यम से कैसे जगत का कारण बनेगा प्रश्न कथम कहते उनमें से देखो दो अंश को अलग करना है बस विकार अंश और पुरुष अंश विकार और गुण को अलग करना यहाँ और पुरुष को अलग करना ये कहते हैं कथम प्रश्न आया विकार आश्रव गुणाश्रय विकार आगे के श्लोक में कहेंगे विकार क्या होते हैं कार्य आदि शब्दों से बोले विकार में आते हैं शरीर इंद्रिया आदि विकार में आते हैं और गुणाश गुण क्या है सदगुण रजगुण तम गुणों का जो परिणत होते हुए अंतिम में परिणाम सुख दुख मोह रूप से मिलते हैं जीवात्मा को वो गुण है निकार और गुण विकार माना शरीर है साह फूल शरीर विकार अंग से मिलना और सूक्ष्म शरीर में होने वाले जो सुख दुख आदि हैं वो अंतिम में जाकर उसको गुण शब्द से लेना विकार गुणाश भक्षमान बोल दिया आगे करने मैं अगले श्लोक में कार्य कार्यकरण करते हेतु कर प्रकृति रुचित पुरुष सुख तुकार बहुत हेतु एक, एक पूर्वाध में एक मैंने विकार का अर्थ ले लिया और उत्तरार्थ में गुणों का अर्थ ले लिया सुखद कारण इत्यादि करके एक कहा बक्षमाणान भक्षमाण है अभी इस श्लोक में नहीं ये श्लोक में बीसवें श्लोक में भक्षमाणा ये सबके कहा है विषय जाकर कहेंगे बुद्धियादि देहेन्द्रिया बुद्धि से आरंभ करके देह और इंद्रिय तक सब के सब तो विकार में आएंगे किसमें आएंगे कैसे शरीर में पाए जाते हैं शुरू में बुद्धि लेना बुद्धि लेना मन लेना इंद्रिय लेना शरीर लेना आगे विषय तक है आगे गुणाश और गुण क्या है फिर विकाराश गुणाशयला गुण क्या है तो सुख को मोह प्रत्याकार परिणत विद्धि तीनों गुणों का परिणाम ही इसके हाथ आता है जीवात्मा के हाथ में तीनों गुण ने आकर के तीनों गुणों का परिणाम सुख या दुख या मोह तीन में से एक का भोक्ता बनता है प्रकृति था होने पर ही कहा सुख दुख मोह मोह प्रत्य माने वृत्ति है उसका उस आकार से जो परिणत गुण है विद्धि जान ही कहा उसको जानो ही कहा मैंने दो अंश हो जाते हैं प्रकृति देहद्रिया आदि काम से चल रही है और गुणों का भोगता पुरुष बन जाता है उसमें स्थित होने पर प्रकृति में तादात्म्य होने पर स्थिति ऐसी आ जाती है मैं, हम भोगता मानता है अपने को भोगता मानता है सुभद्र का विद्धि माने जानी ही का ऐसा समझो कहा प्रकृति संभवान माने क्या है प्रकृति ईश्वर से प्रकृति ईश्वर की जो प्रकृति है वही संभव माने उत्पत्ति कारण है विकार का। और गुणों का उत्पत्ति कारण यही प्रकृति है संभव माने संभव अस्माचित संभव संभव कहा जिसे उत्पन्न होता हो ना उसको संभव कहा जाता है उत्पत्ति का साधन प्रकृति ईश्वर से विकाराम शक्ति का दे प्रकृति जो ईश्वर की प्रकृति है ना विकारों के विकार करने वाली शक्ति है विकार पैदा करने वाली शक्ति है विकार कारण शक्ति का अधिकार के कारण शक्ति विकार माने बुद्धि से लेकर के शरीर तक इंद्रिया तक जितने हैं सब विकार में आते हैं उसको उत्पन्न करने वाली शक्ति है ईश्वर की शक्ति है प्रकृति शब्द यही त्रिराधविगा वो शक्ति कहे तीन गुण स्वरूप है प्रकृति सदुगुण रजुगुण तमुगुण स्वरूप है शरीर में भी तीनों गुणों का भेद दिखता है मन में तीनों गुणों का भेद दिखता है कोई रजुगुणी है कोई तमोगी है कोई ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं त्रिगुणात्मक है जगत पूरा त्रिरा प्रकृति है माया बोलते हैं जिसको माया शब्द से कहा जाता है प्रकृति शब्द से बोलता त्रिगुण त्रिणाधिक शब्द से कहा जाता है सा माने वो प्रकृति संभव हो या सा माने उत्पत्ति कारण या जिसके उत्पत्ति कारण है, कारण है। विकार वर्गो का गुण का भी है विकार वर्ग का भी गुण माने सुख दुखादि और विकार माने शरीर आदि जिनका ऐसा है विकार जिन विकारों का ऐसे उत्पत्ति कारण है और गुणारा जो गुणों का भी जो उत्पत्ति कारण वही प्रकृति है कान विकार विकारान गुणा विकार और गुणों को बिद्धि मान जानो कहा प्रकृति संभवान बिद्धि प्रकृति से उत्पन्न होते हैं समझो पुरुष उत्पन से उत्पन्न नहीं होते सब प्रकृति से होते हैं प्रकृति के कार्य प्रकृति संभवान प्रकृति परिणामान प्रकृति परिणाम है चाहे क्षेत्रादि हो चाहे सुखादि हो जो भी हो गुण चाहे गुण वाला हो चाहे विकार वर्ग हो दोनों के दोनों के प्रकृति से उत्पन्न होते प्रकृति इसको उत्पादक का है उत्पन, उत्पन्न उत्पत्ति कारण है ये जिसको माया बोलते हैं प्रकृति बोलते हैं इत्यादि एक समय हो गया ठीक है फिर देखें पूर्णश्य